जगते लोकात सत्यवेतरण अथ लोकात जरंग

जागे कहते हैं जाडगी ये जो परमात्मा है अक्षर पुरुष है इसको जाने बिना इस लोक में जो कोई हवन करता है यज्ञ करता है तपस्या करता है वो भले हजारों वर्ष तक करे परंतु उससे

अविनाशी की प्राप्ति नहीं हो सकती अंतवत वस्तु की प्राप्ति होती है विनाशी वस्तु की प्राप्ति होती है क्योंकि हमारे भीतर ही जो परमात्मा बैठा हुआ है इस सही के भीतर हो इसमें कोई मतवाद ही नहीं मतभेद ही नहीं है सर्वतंत्र सिद्धांत इसको मानते हैं एक सिद्धांत होता है सर्वतंत्र सिद्धांत

जैसे हमारे शरीर में पांच इंद्रियां हैं, तो ये चार बात को जैन को बौद्ध तो को या वैसे शीतान्त जो पूर्व मानता उत्तर मानता, मीमांसा सही उत्तर को मान्य है कि हमारे शरीर में पांच ज्ञान इंद्रिया है ये सर्वतंत्र सिद्धांत होता है, एक प्रति तंत्र सिद्धांत होता है

विरोधी तंत्र का सिद्धांत जैसे चार बात मानते हैं चार ही भूत हैं अब इसको दूसरा कोई नहीं मानता को भूत ही नहीं मानते हैं, नहीं हैं। एक समान तंत्र सिद्धांत होता है जैसे न्याय का वैशे का जोख का सांस का ये समान तंत्र का सिद्धांत है तो नारायण हमारे वैदिकों में जो ईश्वर वादी है

समग्र ईश्वरवादियों का ये निर्विवाद सिद्धांत है कि परमात्मा हमारे इसी देह के भीतर इन्हीं इंद्रियों के भीतर इसी अंतकरण के भीतर परमात्मा विद्यमान है कोई उसको अंतर्यामी रूप से मानते हैं कोई उसको ब्रह्म रूप से मानते हैं परंतु ये सबकी मान्यता है

कि निश्चय प्राप्त हो करके ही परमात्मा अप्राप्त हो रहा है इसमें वैष्णव सही शास्त्र का कोई मतभेद नहीं है हमेशा मिला हुआ परमात्मा अनमिला हो रहा है जब तक उसको नहीं जानेंगे तब तक मनुष्य की स्थिति क्या है बोले जैसे कोई चपरासी को ही बाध्य समझ ले

तो चपरासी को बादशाह समझ लोगे तो बादशाह से मिलने का फल चपरासी से मिलने से कैसे मिलेगा को बादशाह समझ ले कोई को ही बादशाह समझ ले तो, तो असल में तो मिलना चाहिए अक्षर से और बिना उस अक्षर तत्व से परमात्मा से मिले जो कुछ करेंगे वो तो अंत वाला होगा वो कैंसिल हो जाएगा कभी है न सकता है कभी

हजार हजार बरस की तपस्या और हवन और जज्ञ ये सब निष्फल हो सकते हैं परमात्मा के ज्ञान के बिना और अविनाशी फल की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती एक साथ एक कार्य हुआ इस जीवन में परमात्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है न यह अध्यात्म कष्ट क्रियाफलों का अर्षनो से मनुस्मृति ने यह बात कही गई कि जो अध्यात्मविद नहीं है उसको क्रियाफल नहीं होगा

इसका अर्थ क्या है कई तो का अर्थ ऐसा ही है वो जैसे कोई मोटर चलाना तो सीख ले और स्टार्ट कर ले चला लेकिन मोटर की मशीन को न समझे तो इसका फल क्या होगा कि जब वो कहीं जंगल के रास्ते जा रहा हो पहाड़ के रास्ता रास्ते जा रहा हो मोटर बंद हो जाएगी तो खोल के सुधार कर नहीं सकता ना क्योंकि वो मोटर की मशीनरी को नहीं जानता है

इसी तरह से इस शरीर से मनुष्य काम करना तो जल्दी सीख लेता है लेकिन इसके भीतर इसके भीतर कहाँ है है ना? कौन सी मशीन कर्म इंद्रिय की स्तृति कौन सी है ज्ञान इंद्रिय की स्थिति कौन सी है कौन है ना? करण कैसा है इसमें अभिमानी बनकर कौन बैठा है और इसका अधिष्ठान प्रकाशक कौन है इसके प्रशासन में सारी सृष्टि चल रही है ये उस बात को नहीं जानेंगे हाँ

तो महाराज मोटर जो है वो कहीं न कहीं बीते ही रास्ते में तुमको छोड़ेगी आखिरी जगह तक नहीं पहुंचा सकती एक बात कही दूसरी बात ये कहीं योगा एक दक्षरंगार्गी अभिदीतवा असमान लोकात् प्रईति स्व था

जो इस परमात्मा को जाने बिना अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए बिना मर जाएगा यहां से वो कृपाण ही रहेगा कृपण रहेगा माने अपनी कमाई अपने आप ही खाएगा है ना ना वो अपने मालिक की सेवा करेगा और ना दूसरों को खिलावेगा कृपण उसी को कहते हैं बद्ध मुस्टि मुट्ठी बांध के बैठा हुआ है

कल एक से बात है उसके घर में दूसरा कोई नहीं है करोड़ों रुपए उसके पास बोले महाराज हमारे पास अमुखी हमारे पास अमुक आदमी पास चला गया उसके बिना पड़ी तकलीफ हो रही है

मैंने कहा दो रख लो चार रख लो तुमुख आदमी साथ चला गया अब उसके बिना बड़ी तकलीफ हो रही है मैंने कहा दो रख लो चार रख लो तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारे पास इतना पैसा रखे कहा नहीं

कैसे हो तो गो तकलीफ क्या होगा पैसे का क्या होगा ये उसको मालूम है अच्छा लेकिन स्वयं दुखी हो रहा है वो कृपा है बधि मुठी बांध को बैठा है मक्खी चूस है उसको बोलते हैं मक्खी चूस है कंजूस है, तो है ना ऐसे बोलेंगे ये नया शब्द है मे नई भाषा में चलता है तो संस्कृत में कोई मक्खी चूक नहीं है कंजूस नहीं, तो नहीं है उसमें तो कृपा शब्द है ना

तो कृपण शब्द का अर्थ है कि यहाँ कर्म किया उससे एक कमाई की उसको पकड़ के बैठा हुआ है उससे कर्म का फल दूसरा कोई तो भोगेगा नहीं और परमात्मा को उसने अर्पण किया नहीं परमात्मा को तो अर्पण किया नहीं और दूसरे को दिया नहीं और कर्म का फल तो उसको तो भोग नहीं पड़ेगा तो कैद रहो इसी के साथ बंधे रहो तो बिना ज्ञान के कृपाता सूखती नहीं है इसलिए परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ये इसका मतलब है

अब सत्य के बिहा यदि इसी जीवन में परमात्मा को जान लिया तो तुम्हारा जीवन सत्य है सच्चा है नहीं तो सत्य की बात भी झूठी है ते क्यों कि जब तुम सत्य जानते ही नहीं हो कि सत्य क्या है? है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है कि सत्य क्या है तो सत्य की चर्चा भी झूठी है

या तो सत्य को प्राप्त करो और या तो सत्य की तलाश करो या तो तुम्हारी गवेशा तुम्हारा अनुसंधान तुम्हारी जिज्ञासा चालू रहे भी हो और या तो परमात्मा को जान के पहचान के और परमानंद का आस्वादन करो परमात्मा कहीं दूर नहीं है यही है जहां तिंग हो वहीं है एक जो छोटा तिंग है छोटा तुम

उसका संचालक परमात्मा है हैं? उसका अधिष्ठान परमा आश्रय परमात्मा है उसका प्रकाशक परमात्मा है उसका अंतर्यामी परमात्मा है उसका प्रेरक परमात्मा है और मैं का जो निर्विशेष स्वरूप है वो परमात्मा के निर्विशेष स्वरूप से एक है अर्थात जय पदक्षरणकारगी विधि अस्मात् प्रईति सब ब्राह्मणा

असल में जो किसी जीवन में परमात्मा को जानकर नित्य प्राप्त परमात्मा को जानकर उसमें अप्राप्त को जानना नहीं है अप्राप्त को पाना नहीं है नितान अज्ञात को जानना नहीं है तो जो महाराज मरने से पहले इस परमात्मा को जान लेता है उसी का नाम ब्राह्मण है वही ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है स होगा चौ

एक लक्षर गार्गी अदृष्टम अद्र, दृष्ट्री अश्रुतम श्रोतरी अनिज्ञात वो परमात्मा कौन है जो तो देखा नहीं जाता देख रहा है एक मराजी बस सीधा बम गोला है तुम देखने की कोशिश कर रहे हो कि देख रहे हो जो तो देख रहा है, है ना तुम ही देख रहे हो

जरा देखने की तरफ ध्यान दो देखा नहीं जाता देख रहा है वो सुना नहीं जाता सुन रहा है अभी के साथ और बात क्या कही जाए वो मति का विषय नहीं होता है मति को देख रहा है ये विज्ञान का विषय विज्ञान के द्वारा जाना नहीं जाता है ये जान रहा है उसके सिवाय संपूर्ण विश्व में अनादि और नित्य प्रवाह रूप इस में

दूसरा कोई दृष्टा नहीं है उसके सिवाय दूसरा कोई मन कोई जीव भेद आदि नहीं है सब सब आँखों से वही देख रहा है सब कानों से वही सुन रहा है सब बुद्धियों से वही समझ रहा है सब विज्ञानों से वही विज्ञान प्राप्त कर रहा है ये प्रश्न है कि आकाश किसमें पश्चिम नुखल खरे

एतस्मिन् गार्गी एक अक्षर गारगी आकाश आकाश प्रोत गारेतल अक्षर एक विदिता कि मृत्यु तमे विदिमृत में नान्य पंथ विद्यते अनाय अहमेत पुरुष महात

वेदाह एक पुरुषम महानतम एकम अब तमेव विजित मृत्यु मैं तम तम एक तस्मिन तस्मिन तस्विन ए तस्मिन जो वो है सो ये है जो ये है सो तो है इसके महाराज जानो ये समग्र जो आकाश है अब व्याकृत आकाश नाम रूप जिसमें से निकलते हैं जिसमें रहते हैं जिसमें लीन होते हैं

वो अव्याकृत अव्याकृत चेतन सभी, सभी जो चेतन, सभी जो परिपूर्ण चेतन है वो किसमें है कैसी अक्षर आत्म तत्व में है इसी को जानो है नी को देखो हम तो बाचक नदी गार ने निर्णय दे दिया क्या निर्णय दे दिया साहू बातों

ब्राह्मण भगवंत तदेव बहिमन यदस्मत नमस्कार मुच्येध्व नई जाते युष्मा कश्चि ब्रह्मोद्यम जेता वाचक ततोह उपर राम इसमें कहा पूज्य विद्वाज्यताओ बस आप यही बहोत समझिए को

संबोधित करके उसने कहा कि पूज्य विद्वानों आप यही बहुत समझिए कि याज्ञ बल्क को नमस्कार करके इससे छुट्टी पा लीजिए आप लोगों में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो ब्रह्मवाद में ब्रह्मचर्चा में ब्रह्मोद्य में याज्ञ बल्क को जीत लेक हुआ

इस पर थोड़ा सा विचार भगवान शंकराचार्य करते हैं अत्र अंतर्यामी ब्राह्मणे एतदुत्तम यम पृथ्वी न वेद यम भूतानि न विदु तो ये कहते हैं कि नंतर्यामी ब्राह्मण ने जो बात कही गई है

तो जो पृथ्वी में रहता है पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी जिसको नहीं जानते है और बाद में ये बात कही जम सर्वाणी भूतानी न विदो जो सब में रहता है सब जिसका शरीर है और सब जिसको नहीं जानते हैं तो बोले जम अंतर जामीणम न्ये नक्ष सदक्षरम दर्शनादि क्रियाकर्तृत्व में

सर्वे शाम चेतना धातु एक योग जिसको जो लोग नहीं जानते हैं और जो नहीं जानते हैं और जिसके नहीं जानते हैं वो सब महाराज सबकी चेतना धातु वही है जैसे अगली एक धातु है और उसमें छिंगारी अनेक है इसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न भिन छिंगारी की तरह

चेतना धातु पृथक पृथक धात है ये बात दीपी है परंतु संघातक चेतना धृति ये जो चेतना का उदय प्रत्येक शरीर में अलग अलग हो रहा है वो एक ही अक्षर तत्व परिपूर्ण है बोले तो भाई देखो यहाँ दस बल्ब जल रहे हैं तो ठीक है अलग अलग बल्ब जल रहे हैं

किसी में से लाल रोशनी आती है किसी में से पीली रोशनी आती है किसी में से हरी रोशनी आती है किसी में से सफेद रोशनी आती है किसी में से बड़ी और किसी में से छोटी छोटी बल बने हैं और उनमें जाहिर वा... होने वाली रोशनी अनेक रंग की है लेकिन बिजली एक है ना है ना? बिजली एक है इसी प्रकार संपूर्ण शरीरों में एक ही चेतना एक ही विद्युत हाँ

इन उपनिषद में परम ब्रह्म परमात्मा का नाम विद्युत है यथा विद्युतान जैसे तरह तरह की बिजली चमकती है आकाश में लेकिन विद्युत जो धातु है प्रकाश है तेजस है जो एक है इसी प्रकार एक अखंड परमात्मा पर ब्रह्म सब में चमक रहा है अब

प्रश्न ये उठाते हैं कि इनमें क्या विशिष्ट है और क्या सामान्य है सामान्य और विशेष में क्या होता है जैसे आप एक हजार गाय देखें दस गाय देखें तो कोई गाय काली और कोई लाल और कोई सफेद कोई मोटी कोई दुबली कोई किसी बड़ी और कोई की छोटी कोई ज्यादा दूध दे कोई कम दूध दे

तो प्रत्येक गायों में अलगाव है तो प्रत्येक गाय रीत व्यक्ति अलग अलग है ये तो इसका व्यक्तित्व तो है परंतु एक ऐसी चीज थी है जो गोत्व सामान्य उसको तो एक तो जाति बोलते हैं जो दस गायों में एक है वो गोत्व सामान्य सत्ता सामान्य मिट्टी के बने हुए घड़े घड़े सब कोई छोटे कोई बड़े कोई लाल कोई काले

कोई भरे कोई थाले परंतु मिट्टी सब में एक विचार ये करना है कि ये जो सारी सृष्टि अलग अलग दिखाई दिखाई पड़ रही है इसमें क्या सामान्य है और क्या विशेष है अस्त्र के दिन आरक्षक है इसके संबंध में कोई कोई लोग कहते हैं तो अब देखो क्या अनुभव की रीति है किसी किसी का ऐसा कहना है

ये जो परम ब्रह्म है अक्षर ये तो एक शांत महासमुद्र है और बिल्कुल नहीं हिलता है नहीं है प्रशांत महासमुद और उसमें जो थोड़ी सी चलित अवस्था है उसका नाम अंतरियामी है और जो अत्यंत प्रचलित अवस्था है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है ये अंतर्यामी को नहीं जानता है

और दूसरी ये पांच अवस्थाएं हैं पिंड जाति विराट सूत्र और दैव इस तरह से एक अक्षर ब्रह्म एक अंतर्जामी एक क्षेत्र जीव और पिंड जाति विराट सूत्र और दैव ये सब मिलाकर के ब्रह्म की ही कुल आठ अवस्थाएं जो हैं वो सृष्टि में दिखाई पड़ रही हैं इसलिए

सब ब्रह्म ही है सब अक्षर ही है आ, एक की ही कुल की कुल अवस्थाएं हैं इसलिए सबको तो ब्रह्म कहते हैं चाहे है जल हो शांत हो हिता हुआ हो तरंगाइत हो फेद हो गुल हो सरफ हो किसी भी अवस्था में हो जैसे सब का सब जल ही है

इसी प्रकार एक परब्रह्म परमात्मा ही अवस्था भेद से सर्व के रूप में प्रकट है ये एक मत है दूसरे लोग कहते हैं अन्य अक्षर से शक्तया एक दूसरे लोग कहते हैं की ये अक्षर की शक्तियाँ हैं अक्षर में अनेक शक्तियाँ हैं कोई कहते हैं ये अक्षर के विकार हैं परंतु

अक्षर तत्व में अवस्था होना शक्ति होना ये बात असल में जहाँ हम चेतन तत्व के स्वरूप का ध्यान करते हैं समझ जाते हैं उसको कि चेतन क्या होता है वही अनेकता जो है उसका पर्दा खुल जाता है आवरण भंग हो जाता है चेतन में जो भी अनेकता होगी वो दृश्य के रूप में ही तो होगी ना?

तो दृश्य से विलक्षण होगा चेतन और चेतन में जितनी भी अनेकता होगी वो प्रतिभात मात्र होगी यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई कि इस अक्षर तत्व तो में न भूख है न प्यास है न असनाया है और न पिपाता है उतना संसार धर्म नहीं है तब फिर अवस्थाएं कैसे होंगी ये प्रश्न है कि वो भूख प्यास से बिल्कुल न्यारा भी हो और उसमें अवस्थाएं भी हों

और शक्तिमत्व विकार ये सब नहीं है अब शंकराचार्य कहते हैं कि फिर प्रश्न तो यही रह गया कि एक में अनेकता कैसे दिख रही है केतन में जड़ता कैसे दिख रही है हैं? जो स्वीत है उसमें अन्यता कैसे दिख रही है एक में अनेकता केतन में जड़ता आनंद में दुख रूपता

स्व में परसा ये कैसे मालूम पड़ रही है तो कस्तरी भेदेशन इनका भेद क्या है उपाय भी करता देखो परमात्मा में स्वयं न भेद है न कि भेद नहीं है अभेद है इसी से कई बार तो देदान से लोग जो हैं वो औरों और हसी आने लगते हैं वो कहते हैं

चाँ चाँ तुम वेदांत का खंडन करते हो कहा करते हैं चाँ चाँ तो पहले अनुवाद करके बताओ अनुवाद करके बताओ माने वेदांत का मत क्या है पहले ये बताओ हम पहले ये जान ले की तुम उसको तो ठीक ठीक समझते हो अगर ठीक ठीक समझते हो तो बाद में उसका खंडन कर लेना बोले वेदांत का मत अभेद है बोले हे भगवान ये तो शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में न भेद है न

अभेद अभेद तो सभी चिल्लाते हैं या ना भेद है ना अवेद है ये क्या पहले पहले अपनी बोली में सुनी हुई समझी हुई बात को दोहरा के बताओ तो।, तो असल में वेदांत में भेद का अभाव जो है अभेद उसको ब्रह्म नहीं माना जाता घटा तो भाव ही भरती है

एक बार जहां घड़ा रखा हुआ आपने देखा था अब एक घड़े को हटा लिया बोले तो का घटा भाव ही धरती है कहीं वो तो पहले का जो घड़ा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है वो तो अभी से तुम्हारी बुद्धि उसके अभाव को ही ग्रहण कर रही है धरती को तो नहीं ग्रहण कर रही है तो बोले घट का जो अभाव है उस अभाव से उपलक्षित धरती है घटाओ घटाभाव उपलक्षित

घटा भाव धरती से भिन्न नहीं है परंतु तुम्हारे दिमाग में जो घड़े का संस्कार है और इसके कारण वहां घड़े का ना होना मालूम पड़ रहा है वो घड़े का ना होना धरती नहीं है बल्कि वो ना होना जहां मालूम पड़ रहा है वो धरती है तुम तो ये प्रपंच का जो संस्कार मस्तिष्क में बुद्धि में भरा पड़ा है इस प्रपंच का निषेध होने के बाद

जो प्रपंच का भाव दिमाग में उड़ता रहता है तब तो बोले नहीं वो नहीं ब्रह्म है वो भ्याक्तिगत है, भ्याक्तिगत है। तो व्यक्तिगत है व्यक्तिगत है सभी को प्रपंच का अभाव फुर रहा है हमारी बुद्धि में कभी वो बुद्धि भी व्यक्ति है और इसमें फुरने वाला प्रपंच का अभाव भी व्यक्तिगत है इस अभाव से उपलक्षित

जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित वस्तु है आ, देश काल वस्तु से रहित जो वस्तु है उसको तो ब्रह्म कहते हैं ये तो संत है प्रज्ञान है, प्रज्ञान घन का रसद स्वभाव है ब्रह्म का श्री कृष्णस्तु प्रज्ञान घन एवं कहना है

की कि इसमें किसी का पहले भाव रहा हो और फिर बाद में उसका अभाव हो गया हो और फिर अभाव से भाव बनता हो ऐसा नहीं है ये पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो अपूर्वम अनपरम अनंतरम अभाम ये बात पहले कही जा चुकी है कि इसमें पहले भाव था पूर्व था पहले और बाद में अभाव है अपर है बाद में कई बात नहीं इसमें न पहले है न पीछे है

क्योंकि पहले होना और पीछे होना ये काल की कल्पना है और काल की कल्पना कल्पना के पेट में काल होता है कि ये पहले ये पीछे आप आप किसी को जिस बच्चे ने कभी घड़ा न देखा हो उसको तो घड़ा दिखाइए और जिसने कभी मिट्टी का लौदा न देखा हो उसको तो मिट्टी का लौदा दिखाइए

उसके मन में स्वयं वो हजार अनुसंधान करे ये बात अपने आप नहीं आवेगी कि मिट्टी के तो लोंदे से घड़ा बना है कार्य कारण अवस्था की कल्पना उसके मन में होगी नहीं क्योंकि वो मिट्टी का जो लोधा है दला है लोदा है है ना वो भी एक कार्य है और घड़ा भी एक कार्य है कार्य से कार्य की उत्पत्ति तो होती नहीं

और कहो कि मिट्टी तो घड़े में भी मिट्टी है और लोंदे में भी मिट्टी है कारण कार्य है ही नहीं तो वो तो जिसने मिट्टी के लोंदे से घड़ा बनते देखा है और घड़े को फूट मिट्टी होते देखा है उसी के मन में कार्य कारण की कल्पना कल्पना का उदय होगा भले ये अनादि हो और भले ये प्रवाह रूप से नित्य हो परन्तु मूल तत्व में कार्यकारण का भाव जो है

जो संस्कार से ही होता है अन्य किसी प्रकार से नहीं होता है तो कहीं इस दृष्टि को लोग प्रकृति से बनी न समझ ले हाँ। ना शब्दम हाँ। ना अनुमानम

इस में कहते हैं प्रकृति से बनाना समझ लें कोई परमाणु से बनाना समझ लें का कोई अपूर्व ऐसी बनाना समझ लें कोई विज्ञान से बनाना समझ लें नारायण का इसके लिए ये भगवती कृपा करके महाराज कार्य कारण भाव का प्रतिपादन करते हैं अन्यथा जहाँ बत्ती तत्व का निरूपण करना होता है वहाँ तो अपूर्वम अनपरम अनंतराम अबा ये बोलते हैं

इस ब्रह्म के पहली के अवस्था हो तो बात नहीं कारण नहीं है और इसकी कोई दूसरी अवस्था हो कार्य हो ऐसा भी नहीं है तो इसमें कुछ बाहर हो और कुछ भीतर हो तो ऐसा भी नहीं है और अयम आत्मा ब्रह्म ऐसे वर्णन करती है सब आज्ञा यजा सब परमात्मा है ऐसा वर्णन करती है इसलिए ये जो मुरू औधिक जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है

निर्विशेष है एक है नित्य नीति के द्वारा ही उसका निरूपण किया जाता है इसलिए आओ देखो अब ये वर्णन जो किया गया इसकी शैली क्या है अदिद्या तो कामना और कर्म से विशिष्ट कार्य कारण उपाधि से युक्त जो आत्मा है उसको बोलते हैं संसारी जीव कर अदवा

और देखो एक बात आपके ध्यान में जरूर आती होगी पशुना यजेश स्वर्ग कामना पशु के द्वारा यजन करे जिसको स्वर्ग की कामना हो जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वो पशु के द्वारा याग करे पशु के द्वारा कैसे करे उस प्रसंग को हम छोड़ देते हैं पर इसमें तीन बात देखो आपके सामने है

एक तो स्वर्ग की कामना वाला अधिकारी है और पशु माने पशु से उपलक्षित धन विक्ष वही विक्ष वही धन जैसे स्वर्ग में जाना हो तो, तो जैसे आपको यहाँ से थाना जाना हो तो मोटर चाहिए ना मोटर पर चढ़ के थाना जाएंगे तो थाना जाने की इच्छा हो थाने जाने की इच्छा हो और मोटर रिक आपके

पास साधन हो तो मोटर चलाना भी क्रिया करके आप थाने जा सकते हैं इसी प्रकार स्वर्ग जाने की इच्छा हो तो पशु माने धन अब देखो कामना से ही अधिकार की प्रयोजन और पशु माने वित्त विवाह उसका साधन और जाग भी क्रिया इसके द्वारा आप स्वर्ग पहुंच सकते हैं तो कामवान अधिकारी है

और पशु जाग पशु आदि साधन है और यज्ञ आदि क्रिया है क्रिया यज्ञ है उसके द्वारा आप जा सकते हैं कि यज्ञ में धर्म है पशु में साधन है और कामना में अधिकार है, है? तो ये कामना एक पुरुषार्थ धन एक पुरुषार्थ और धर्म एक पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ जो है वो मिलकर आपको तो स्वर्ग ले जा सकते हैं आप विचार करो

अब हम कामनावान नहीं है अच्छा और पशु साधन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और यज्ञ क्रिया करते नहीं है तो परमात्मा के पास स्वर्ग पहुंचने का साधन हुआ वो और परमात्मा के पास पहुंचने का साधन क्या होगा तो पहले हमें जानने जान कि परमात्मा कहाँ है कब है क्या है परमात्मा यही है अभी है

और इस शरीर प्राण अंतकरण इसी का अंतर जामी है आप तो महाराज उस परमात्मा को पाना चाहते हैं परंतु ये तो मालूम नहीं कि कहाँ है और उसके लिए कल्पना के चक्कर में पढ़ते हैं पशु जाग आदि क्रिया क्रिया के चक्कर में पड़ते हैं और धन साध्य मानते हैं

तो नारायण ये जी जिज्ञातु है ये त्रिवर्ग के अधिकार से बिल्कुल विलक्षण है ये त्रिवर्ग का अधिकार नहीं है ये त्रिवर्ग के अधिकार से विलक्षण है तो पहले अपने को ना जानना फिर दूसरे को पाने की कामना करना और उस कामना के अनुसार कर्म करना और फिर कार्य कार्य करण की उपाधि मोटर पर बैठकर कर के अंतकरण पर बैठ करके और फिर कामना के अनुसार

पुनर्जन्म में जाना नरक में जाना स्वर्ग में जाना है लेक लोकांतर को प्राप्त होना का इसमें संलग्न है अब कोई कह भाई जाता है कि नहीं माना जाता है पुनर्जन्म नरक स्वर्ग संसार का प्रभाव आप थोड़े में जान समझ जाएंगे इस बात को यदि इसको वेदांत मानता नहीं तो इससे छूटने का उपाय नहीं बताता

जो पहले ही महाराज कह देगा कि पुनर्जन्म नहीं है नरक नहीं है स्वर्ग नहीं है मरणोत्तर गति नहीं है वो तो नास्तिक हो गया ना वो तो नास्तिक हो गया तो उसके मन में जिज्ञासा करके ब्रह्म को समझ करके जान करके ब्रह्म से मिलकर उसको मिटाने की इच्छा ही नहीं होगी वहां तो प्रथम से मक्षिका पाता हो गया साधन पर ही सुहाड़ा पड़ गया तो जिसको महाराज नरक का डर है

जो मरने के अनंतर आत्मा का अस्तित्व मानता है जो पाप पुण्य का लगाव मानता है जो पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति मानता है वही संसार से विरक्त होकर के और परमात्मा की ओर चलने की इच्छा करता है तो ये संसारी जो जीव है पापी पुण्य आत्मा, सुखी दुखी लोक परलोक में गमनागमन करने वाला

कार्य कारण की उपाकार्य कारण की उपाधि को अपना स्वरूप समझने वाला है ना ये जो अविद्या कामना कर्म से विशिष्ट है ये संसारित पर अंतर्या नृत्य निरतिश ज्ञान शक्ति उसकी उपाधि है नृत्य माने उसके ज्ञान का कभी लोक नहीं होता उसके ज्ञान से बड़ा किसी का ज्ञान नहीं है इस ज्ञान शक्ति ये ज्ञान शक्ति जिसकी उपाधि है

और यही महाराज हमारे हृदय में ही आत्मदेव के रूप में छिप करके बैठा है अज्ञात होकर के पर्दा से अपने आप को डक करके बैठा हुआ है इस अज्ञातता के आवरण से छिपे हुए आत्मदेव का नाम अंतर्जामी ईश्वर है और यही जहां अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करण की उपाधि को उदर छोड़ा

और इधर नित्य निश्च्य से ज्ञान शक्ति की उपाधि को छोड़ा तब वहाँ क्या है की निरुपाधि केवल शुद्ध ब्रह्म है उसी को अपने स्वभाव से अक्षर कहते हैं उसी को परमात्मा कहते हैं ये हिरण गार देवता जाति धुंद मनुष्य तीर्जक पशु पक्षी प्रेत ये सब जितने भी शब्द हैं, ये उपाधि के द्वारा एक ही परमात्मा के लिए

उपाधि की विभक्षा से भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब एजती ती वो कंपायमान होता है वो कंपायमान नहीं होता एस से आत्मा यही तुम्हारी आत्मा है इस सर्व भूतांतरात्मा एस सर्वेश भूतेषु ग्रूढ़ सत्वसी अहमे इदम सर्व आत्मेदम सर्व नान्योते दृष्टा

इन श्रुतियों के द्वारा इसी का वर्णन किया गया है इसलिए दूसरे प्रकार की कल्पना करने पर इन श्रुतियों की इन वेदांतों की ठीक ठीक संगति नहीं लगती है अब महाराज इस तरह से एक मेवा द्वितीय ब्रह्म का अवधारण करके ये यहाँ तक की जो उपनिषद है उसको श्री शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म विद्या का वर्णन

यहाँ तक एक प्रसंग है आज फिर बाचक नबी ने गार्जी ने कह तो दिया कि इन विद्वान ब्राह्मणों में से अब आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन महाराज जहाँ शास्त्रार्थ होता है आप वहाँ देखें तब बड़ा मजा आ वो तो महाराज एक साथ पंडित लोग दो लिखते हैं सब हाथ उठा के चिल्लाने लगते हैं घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं

एक साकल साकल्य नाम के विद्वान थे अथ अच्छा हईनम विदग्ध हा। साकल्य हाँ प्रकल्य विदग्ध ने ये आकर के भाग्यवंश से प्रश्न किया तो उन्होंने महाराज बहुत करके आराध्य जो देवता हैं यज्ञ देवता देवताओं के बारे में प्रश्न किया कितने देवता हैं उनकी क्या महिमा है वसु कौन से हैं रुद्र कौन से है

इंद्र और प्रजापति कौन है ये सब उन्होंने तीन कौन है आ, और ये सब किस में रहते हैं ये सब आयतन विषयक उन्होंने प्रश्न किया और जो जो उन्होंने प्रश्न किया सब सब प्रश्न का उत्तर जागे बल की उनको देते गए सब प्रश्नों का नारायण उत्तर देने के बाद अंत में ये प्रसंग उपस्थित हुआ

साकल ने अंत में ये पूछा कि कश्मी त्वं चौ आत्मा चौ प्रतिष्ठित था जाग बल किए तुम तो जो साढ़े तीन हाथ के शरीर तुम दिखाई पड़ते हो जो शरीर और नारायण और

और तुम्हारी आत्मा ये कार्य और करण रूप जो शरीर है ये कहाँ प्रतिष्ठित है तुमने ये बताया माने जाग्ञ के प्रश्न में प्रश्नोत्तर में ये प्रसंग आया कि जो जो पूछते गए देवता कहाँ है बोले हृदय में श्रद्धा कहा है क्या हृदय में क्या सत्य कहाँ है क्या हृदय में, में इस तरह से जाग्ञ बल्क ने

सब प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया था तो हृदय कहाँ है का शरीर में और शरीर कहा है का हृदय में परस्पर प्रतिष्ठा एक दूसरे की बताई तो शरीर हृदय में हृदय शरीर में तो बोले कि अच्छा ये तुम माने तुम्हारा ये शरीर और ये तुम्हारी ये आत्मा ये कार्यकरण संघात जो है ये किसमें प्रतिष्ठित है इसके उत्तर में प्राण अपान आदि के क्रम से जागवल ने उनको समझाया

कि एक में दूसरे अवस्थित है फिर उन्होंने पूछा कि ये जो उदान प्राण है ये किसने प्रतिष्ठित है तो बोले समान में। तो, तो समान किसने प्रतिष्ठित है समान की प्रतिष्ठा क्या है स एस नेति नेति आत्मा अग्रह जो नहीं गृहते

जो नहीं जेते, असंगो नहीं सजे अति नती उन्होंने बताया कि यही आत्मा है जिस माने प्रत्यक आत्मा इसका अभिप्राय ये हुआ कि आत्मा प्रत्यक है प्राण अपान ज्ञान उदान

समान ये जो सारी प्राणनक क्रिया शरीर के भीतर हो रही है एक के शरीर के भीतर नहीं सबके शरीर के भीतर और सुधारायण सबके शरीर के भीतर नहीं ये समग्र सबका शरीर और सबके भीतर होने वाली भिन्न भिन्न क्रियाएं ये किसके आधार पर प्रतिष्ठित है कई एक आत्मसत्व है उसी के आधार पर प्रतिष्ठित है

बोले क्या उसका वर्णन करो बोले देखो वो कोई सनाती से पकड़ने की चीज नहीं है ना जैसे सनाती से तो ये लुहार लोग जैसे काम में लेते हैं ना कोई चीज पकड़ने के लिए जलता हुआ लुहा पकड़ने के लिए काम में लेते हैं उसको सनाती बोलते हैं और महाराज सुनार लोग जो है

तो छोटा छोटा सोने का कण पकड़ने के लिए जिसको काम में लेते हैं वो छोटी सनाती हो वोना नारायण बड़ी छोटी चीज होती है तो बोलीजिए आत्मा को हम अपने मन से और बुद्धि से पकड़ के सामने उठा के दिखा दें, ऐसी ये वस्तु हो नहीं है वह तो ऐसा लेती लेती थी आत्मा अग्रजियो नहीं ग्रजियो

सब का निषेध कर देने के बाद ये अशेष विशेष के निषेध का जो प्रकाशक और देश काल वस्तु की कल्पना का प्रकाशक जो ये प्रत्यक्ष चैतन्य है मोति शुभ दृष्टि से भी अन्य का निषेध कर दो और सूक्ष्म दृष्टि से भी अन्य का निषेध कर दो

व्यक्ति दृष्टि से भी अन्य का निषेध कर दो और समझती दृष्टि से भी अन्य का निषेध कर दो, दो। कार्य दृष्टि से भी अन्य का निषेध और कारण दृष्टि से भी अन्य का निषेध तो बोले सबका निषेध कर देने पर कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं सब बट्टे खाते में डाल दिया सब उतंत खाते में लिख दिया तो क्या रहा कुछ नहीं रहा बोले कुछ नहीं रहा ये किसको मालूम करता है

जिसको ये मालूम पड़ता है कि कुछ नहीं रहा वो आत्मा देश का प्रकाशक और अधिष्ठान होने से देश छोटा है और वो बड़ा है काल की कल्पना का अधिष्ठान और प्रकाशक होने से काल छोटा है और वो उससे बड़ा है ये बड़प्पन जो है इसी को ब्रह्म बोलते हैं वो भी सीमित बड़प्पन नहीं मेरा पिछय बड़प्पन

कार्य कारण कार्य कारण का निषेध होने पर कार्य कारण होता है वस्तु में लंबाई चौड़ाई होती है देश में और पूर्व काल उत्तर काल ये होता है काल में ये सब अंतकरण की जिस कल्पना में इन बात करते हैं बिन विन अंतकरण और बिन भिन्न अंतकरण है ये ही कल्पना है नारायण अंतकरण में

तो इन सब कल्पनाओं और कल्पनाओं के अभाव का जो अधिष्ठान रूप प्रकाशक है वो किसी वृत्ति के द्वारा ग्रहण नहीं होता वो वृत्ति को प्रकाशित कर रहा है नेति नेति आत्मा अग्रह नहीं गृहते वो ग्रहण नहीं किया जाता अग्रज हाँ वो अग्रिज है क्यों कब वो ग्रहण नहीं होता अचीर जो नहीं आ, वो बिखरता नहीं अतिरज है

वो असंग है माने किसी से संबंध नहीं होता वो असम्बन्ध है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो दृव्य विषय रूप नहीं है और वो सीर्घ विनाशी नहीं है किसी दूसरी वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं है वो असिका कहीं बधा हुआ नहीं है उसमें कोई दुख नहीं है ना नारायण और उसको

उसको जब कोई चाहे कि हम इसको कहीं चुरा ले जाएंगे तो इसको कोई चुरा करके नहीं ले जा सकता है उसकी हिंसा नहीं हो सकती न रिश्ते है उसकी हिंसा नहीं होती है ऐसा है ये आत्मा अब जाग बल्क ने कहा कि साकल ये साकल्यू तो इतना प्रश्न इतना प्रश्न करता जाता है है ना पूछना तो आसान है और आप जानते हैं जवाब देना मुश्किल होता है

तो बोले कि ठीक है इतना बढ़ बढ़ से बात करता है और इतना प्रश्न करता है तुमने इतने प्रश्न कर दिए और उत्तर दे दिए अब मैं तुझसे पूछता हूं तू तो भी कुछ जानता है क्या है? क्या जान संतोपनिषदम पुरुषम पृछामी इसी पुरुष परमात्मा का वर्णन है उपनिषद में उपनिषद का अर्थ आप जानते हैं इम आत्मान

निर द्रह्म उपनीय इति उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है उपनिपूर्व सद धातु है ना तो सद्धातु के तीन अर्थ है तो सद्धातु के सद जो है सद जो है अवसादन और विशरण और अवगमन तीन अर्थ का होता है तो इम आत्मान

उपनीय साधयती हाँ। तो साधयती निहती अविद्याम सज्जम चादयती अवगमयती च्रह्मी उपनिषद उपनिषद को उपनिषद हाँ। क्यों कहते हैं कि ये महाराज ये जो नन्हा मुन्ना आत्मा एक शरीर में बिचारा कैदी सरीखा मालूम पड़ता है

को परमात्मा के निराय पास पहुंचा करके उसका बोध करा दे और अविद्या को मार दे और अविद्या के कार्य को अविद्या के कार्य को बाधित कर दे उसका नाम होता है उपनिषद उपनि ममात्मानम ब्रह्म

तो निरस्त जो ब्रह्म है निरस्त द्वित जो ब्रह्म है उसके पास पहुंचा करके अविद्या को मिटा दे अविद्या के कार्य को तो मिटा दे और ब्रह्म का अवगमन करा दे, उस करा दे उसका नाम उपनिषद है ये जो आत्मस्वरूप ब्रह्म यदि ये ब्रह्म अन्य रूप हो तो किसी न किसी अन्य प्रमाण के द्वारा ज्ञात हो ब्रह्मता यदि ब्रह्मता माने अद्वितीयता ब्रह्मता माने द्वैता भावोपलक्षित

स्वरूप ब्रह्म यदि ये अन्य स्वरूप हो तो प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान के द्वारा उपमान के द्वारा अर्थात अनुपलब्धि के द्वारा ऐसी द्वारा कैसे न कैसे ये ज्ञात तो हो प्रत्यक्ष हो अनुमान हो उपमान हो नहीं तो अपरोक्ष हो गए जैसे रागव द्वेश अपरोक्ष होता है सुख दुख का वैसे अपरोक्ष हो गए साक्षी भाष्य हो गए इस तो साक्षी देख सकेगा

कैसे स्वयं स्व को देखें अपने आप में ही दर्शन दृष्टा का कुछ भेद हो गए तो बोले भाई ये किसी तरह से दिखता नहीं है ये तो देखने वाला ही ब्रह्म है ये बात उपनिषद बताती है तो बोले कि तंतु उपनिषदम वही जो उपनिषद प्रतिपाद्य पुरुष है उसके बारे में मैं, मैं तुमसे प्रश्न करता हूं बताबो क्या है

बस देखो ज्यादा बात विवाद करने की तो जरूरत नहीं है अगर उस पुरुष को तुम बता दो सब तो ठीक है तब तो हम तो नहीं बताओगे तो ये जो बढ़ बढ़ के प्रश्न करते हो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हो विद्वान बनते हो ये जो सिर है ना बड़े अभिमान के साथ छाती पान के सिर उठा करके है न देख दिखा रहे हो तो गिर जाएगा

जो जाएगा माने तुम्हारा अभिमान जो है ना तुम्हारा अभिमान टूट जाएगा तुम हार जाओगे और ये समग्र अभिमान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मात्म बोध है ये महाराज बिना अभिमान तोड़े बिना अभिमान तोड़े तो हो तो नहीं सकता तो नारायण यही

नेती -नेती के द्वारा जिसका निर्देश हुआ है वही मधुकांड में वही मधुकांड में वही परमात्मा है अब तुम खुद का वर्णन करो इसके बाद जाग ने अब वो तो महाराज उनका तो अभिमान टूट गया उनका तो सिर गिर गया फिर झुक गया फिर गिर गया अभिमान टूट गया वो तो तस्वीर बनाने से काम नहीं चलता है ना तस्वीर बनाने से काम नहीं चलता है आध्यात्मिक क्षेत्र में सिर का कटना क्या है?

अभिमान का, का, का है आ, उसको तस्वीर बनाकर नहीं दिखाया जा सकता हो आप जाग ने कहा कि अच्छा अब इनकी बात तो पूरी हो गई हे विद्वान ब्राह्मणों आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनमें से जिसको जो इच्छा हो सब आपस में सलाह करके एक साथ प्रश्न करो

अथवा सब अलग अलग प्रश्न करो जो जो तुम्हें पूछना हो तो हमसे प्रश्न करो अब जाग्ञ बल्क के कहने पर महाराज सब, सब ब्राह्मण चुछ हो गए तो जाग्ञ बल्क नहीं सुना रहे प्रश्न किए है जथा वृक्षो वृस्पति तथय पुरुषो मृषा तस् लोमानी परणाने स्वस्तोत्पाटि का वही ये संसार प्रपंच जो है ये कैसे चल रहा है

नारायण इसमें जीव इसमें जीव क्या है इसमें बीज क्या है इसमें वृक्ष क्या है ये सब महाराज उन्होंने प्रश्न उपस्थित किए परंतु किसी ने उनका उत्तर नहीं दिया जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने अंत में ये बात कही कि ये सब परमात्मा है और वो आनंद स्वरूप है विज्ञान मानंदम ब्रह्म दासुपरायणम

जो इस ब्रह्म ब्रह्म आनंद है और यही जो है वो सबका परम धन है और ब्रह्मवेत्ता जो है वो इसको जान करके अविनाशी हो जाता है ये उत्तर उन्होंने स्वयं अपनी ओर से ये अविनाशी उपनिषद पुरुष है ब्राह्मणों को प्रपंच के संबंध में सारा

प्रश्न उठा करके और उनका समाधान किया ये ब्रह्म में ही समग्र प्रपंच दिखाई पड़ रहा है तो विज्ञान भी है और आनंद भी है श्री तो शंकराचार्य भगवान ने विज्ञान और आनंद के स्वरूप का यहाँ बड़ा सुंदर बड़ा सुंदर विवेचन किया है तो वो आपको अब चल सुनाएंगे कि तो ये ब्रह्मांड